नमस्कार मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां आज की कहानी का शीर्षक है विश्वसनीय लेखिका सुदर्शन रत्नाकर नई कॉलोनी में आए हुए उन्हें थोड़े ही दिन हुए थे नई जगह नई समस्याएं सबसे बड़ी समस्या काम वाली बाई की थी जो काम करती थी वे इतनी सुबह नहीं आ सकती थीं। कुछ दिन ऐसे ही चला फिर एक दिन वह स्वयं ही काम करने के लिए उनके फ्लैट पर आ खड़ी हुई देखने में ठीक ठाक लग रही थी बातचीत हुई और अगले दिन से वो काम पर आने लगी समस्या ये थी कि उन्हें ऑफिस जल्दी निकलना होता था तब तक उसका काम समाप्त नहीं होता था और उसके सहारे वे लोग घर खुला छोड़कर नहीं जा सकते थे उन्होंने कई बार सोचा कि वो काम करके ताला बंद करके चली जाएगी लेकिन पति उस पर विश्वास नहीं कर सके तब विशेष मंत्रणा हुई और पतिदेव ने अपने समय में सामंजस्य किया और वो काम समाप्त करवाकर कॉलेज जाने लगे एक दिन शाम को कॉलेज से लौटकर पतिदेव ने कागज में लिपटा झुमका उनकी हथेली पर रखते हुए कहा यह तुम्हारा है क्या उन्होंने देखते ही कहा हां ये तो मेरा ही है आपको कहाँ से मिला मैंने तो दो दिन पहले ही दोनों झुमके अलमारी में रखे थे शायद रखते हुए तुम्हारे हाथ से एक झुमका गिर गया हो आज सुबह झाड़ू लगाते हुए सावित्री को अलमारी के नीचे से मिला था मैं उस समय नहाने गया हुआ था मेरे आने पर उसने मुझे देते हुए कहा अंकल चीजें संभाल के रखनी चाहिए खो जाए तो गरीब पर शक जाता है अगले दिन शनिवार था घर पर ही थीं। जब वो आई तो उन्होंने पूछा सावित्री इतना कीमती झुमका देखकर तुम्हें लालच नहीं आया नहीं आंटी चाहती तो मैं छुपाकर ले जा सकती थी पर ये मेरे कितने दिन काम आता एक ना एक दिन आप झुमका संभालती चोरी कभी ना कभी पकड़ी ही जाती है आप मुझे काम से निकाल देती साथ ही औरों से भी कहती कि सावित्री चोर है फिर भला मुझे कौन काम देता मेहनत और ईमानदारी से जितना मिले गुजारा कर लेना चाहिए छोटी होकर भी सावित्री ने कितनी बड़ी बात कह दी थी उनके दिल में उसने एक विशेष जगह बना ली